छंद के उपनिषद को हम लोग देख रहे हैं पीछे ब्रह्मोपनिषद के बारे में देखा था और अलग अलग देवताओं वसु रुद्र आदित्य मरुत और साध्य इन ऋषियों का देखा था इन्होंने क्या क्या प्राप्ति की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 पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो ये चौथे नंबर के और पांचवे नंबर के जो ब्रह्मचारी हैं मरुद है? और साध्य हाँ तो ये दोनों ब्रह्मचारी नहीं कहा इनको ब्रह्मचारी तो आदित्य तक के लिए हैं उसके आगे की स्थिति है आगे की स्थिति है बस इतना है अलग से उनको ब्रह्मचारी का नाम तो नहीं दिया गया लेकिन कह सकते हैं अगर वो वही आगे चल रहे हैं तो दूसरे भी हो सकते हैं गृहस्थी लोग भी हो सकते हैं हाँ तो इनका मरुद का और साध्य का अर्थ होगा थोड़ा स्पष्ट मरुद का और साध्य जी अर्थ क्या होगा मरुदेवता है मरुत गण है वैसे वायु को भी बोलते हैं और इसके अपने देवता हैं गण हैं इनके देवताओं के बहुत सारे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 और तीसरे से दुगना चौथा यानी चार गुणी आठ और चौथे से दुगना पांचवा यानी ऐसे दुगना दुगना दुगना कुछ जी ये पांच बार पंक्ति आई थी नवई देवा अष्टंदी नभिबंती हाँ तो जी वैसे तो एक श्रुति तो ये है कि देवा आजपा आवाह देवा आजपा भवंती देवा जो होते हैं तो यदि ये कहते हैं कि जिन न देवा अष्टी न पिबंती ये अमृत के लिए कि जो ये अमृत है ये वे खाते नहीं है पीते नहीं है बल्कि देखते ही तृप्त हो जाते हैं है। तो जब ये देखने की ही चीज है देख करके ही तृप्त हो सकती तो फिर अष्नती पिबंती कहने की जरूरत ही क्या है अष्नती पिबंती तो सांसारिक चीजों के लिए है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 कि जिस अमृत को देखते ही दूसरे तृप्त हो जाते हैं यह इनकी विशेषता है <laughs> समुद्री जी इनकी विशेषता बता रहे आप अमृत की विशेषता बता रहे किसकी किसकी यह विशेषता है कि अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं अमृत की विशेषता है या उन व्यक्तियों की विशेषता तो यहां जो वर्णन चल रहा है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 खाते पीते नहीं और खाने, खाते पीते नहीं है आपने कहा आज पा वही देवा देवलोग घी को खाने वाले होते पीने वाले होते वो घी क्या वो घी के फिर अर्थ ले रहे हो घी मतलब ये दूध से निकलने वाला घी या तो दूसरा घी वो फिर अलग बात तो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 तो खाना पीना तो उनका भी चलेगा लेकिन वो खाते हुए भी, भी खाते नहीं है पीते हुए भी, भी पीते नहीं हैं जैसे उनका क्या पीना एक व्यक्ति बिल्कुल अगर सादा भोजन कर रहा हो तो उनको कहें कि भई किसी किसी ने कहा कि भाई इनको भोजन कराना है बोलो इनको क्या भोजन कराओगे ये कुछ खाते ही नहीं है क्या भोजन कराओगे क्या खिलाओगे इनको कुछ खाते ही नहीं है यह वाक्य का प्रयोग होता है अब तात्पर्य क्या है कि वो उसको कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं ठीक है, है। तो बोले क्या विशेष खिलाओगे विशेष तो कुछ खाते ही नहीं है तात्पर्य यहां पर है, सामान्य भोजन तो करते ही है और सामान्य भोजन करते ही है उसका क्या खिलाना है इनको वो तो रोज खाते ही है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 जी जैसे एक वाक्य है कि इसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हाँ। तो इस इसने जो ईश्वर का साक्षात्कार किया वहाँ पर भी अक्ष शब्द है और यहाँ पे भी दृष्टा तृप्यंती तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये अमृत ऐसा है कि जो खाया नहीं जाता है पिया नहीं जाता बल्कि इसको देख करके ही तृप्त होया जाता है तो उसका, उसका आपका अगर ये अर्थ है कि ना खाया ना पिया मतलब सेवन नहीं किया उसका खाने पीने में हम सेवन करते हैं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 वैसे इन्होंने काल की दृष्टि से कहा कि जैसे सूर्य का उगना एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर कह दिया जबकि वास्तव में वैसे सूर्य उगता नहीं है अगर इस सूर्य को हम ले लें तो उत्तर से उग रहा है दक्षिण में अस्त हो रहा है दक्षिण से उग रहा है इधर हो रहा है ये जो सारी की सारी बातें ये न होते हुए भी कही जा रही है वो केवल समझाने के लिए इससे दुगना काल इससे दुगना काल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 उस आनंद का काल बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है अधिक अधिक होता जाता है तो ये द्विगुणित तो अंतर यहां बता ही रहे हैं ठीक है तो आगे चलते हैं चांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का बारह वाकंड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 हर चीज कुछ ना कुछ कह रही है अपना संदेश दे रही है अब गायत्री का क्या मतलब है क्यों ये सब गायत्री हैं तो कहते हैं गायती च्रायते चे, चे गायत्री गाय शब्द तो गायती ये गाती हैं बोलती हैं कुछ बताती हैं जतलाती हैं इसलिए गायत्री गाय गायती और त्रात्रायते रक्षा करते हैं।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 गायत्री तो फिर वाग ब, बराबर सर्वभूत अपने आप निकल के आ जाए जैसे क, क बराबर ख बीजगणित में जैसे करते क बराबर ख और क बराबर ग इसका मतलब है ख बराबर ग इनका मान जो है वो बराबर हो जाता है क उतना ही है जितना कि ख है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 ये जो जड़ चीज है ये पृथ्वी तो है गायत्री को पृथ्वी से जोड़ लिया था और पृथ्वी को शरीर से तो ये शरीर क्या है पृथ्वी तो है पृथ्वी मिट्टी तो है ये पृथ्वी महाभूत से बना है पृथ्वी महाभूत के प्रधानता है वो तो जो चर्चा भी आती है दर्शनों में कि ये शरीर एक भौतिक है या पंच भौतिक है या तीन है या चार है इत्यादि तो पृथ्वी महाभूत है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 जैसे ये पृथ्वी शरीर भी तो पृथ्वी ही है ये पृथ्वी का ही भाग है आगे अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता इस शरीर में ही सारे प्राण इंद्रियां प्रतिष्ठित हैं आधारित हैं ये तदेवनातिशीय ये इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते ये प्राण इससे बाहर नहीं जा सकते इंद्रियां इससे बाहर नहीं जा सकती इसी में ही रहती जैसे सारे भूत पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं कर सकते पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते ऐसे ही ये प्राण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 इस पृथ्वी से जितनी चीजें बनी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज शरीर है उसी का ही भाग है और ऐसा ही अपने अंदर का हृदय भी कह दिया ये हृदय तो शरीर है शरीर क्या है? ये हृदय है तो तद यद इदम अस्विन अंत पुरुषे हृदय हम अस्विन ही प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयते प्राण वास्तव में हृदय में प्रतिष्ठित पीछे बताया था यह प्राण कहां प्रतिष्ठित है शरीर में इंद्रिया और बाकी जो प्राण है वो हृदय में प्रतिष्ठित है अब वो हृदय ये वाला भी है इसमें इसके बिना तो सारे प्राण बेचैन हो जाते हैं अगर तो ये चलना बंद कर दे और मस्तिष्क के लिए कह देंगे तो इस भाग में भी हमारे सारे प्राण सारी इंद्रियां यहां प्रतिष्ठित हैं पांचों जान इंद्रिया यहां पर प्रतिष्ठित हैं पूरे शरीर में त्वचा भी है लेकिन यहां भी है और बाकी इंद्रिया सारी यहीं पर ही है जो ऊर्ध का भाग है सब सब प्राण सारी इंद्रिया यहीं प्रतिष्ठित है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 जो मुख्य है 24 है वो केवल गायत्री कहलाती है एक कम है तो निचृित दो कम है तो विराट इसी तरह से 24 से अधिक यदि एक वर्ण मिल रहा हो तो उसको भूरिक गायत्री बोलते हैं नाम दिया हुआ है पहचान के लिए और यदि दो अधिक हो यानी 26 हो जिसमें तो स्वराट गायत्री कहलाती है हैं गायत्री कई है। तो यह इस तरह से भी यू किया जाता है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 एक कम वाला भी मिलेगा वो भी कई तरह का होगा उसमें तो पहले में एक कम है दूसरे में एक कम है तीसरे में एक कम है आठ आठ सात है या सात आठ आठ है या आठ सात आठ है इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं पहचान के लिए उसके वर्णन विस्तार से तो ये जिस गायत्री को कह रहे हैं वो सहीशा चतुष्पदा गायत्री चार चतुष्पदा है वो चार उसके चरण है और शड विधा छह प्रकार की है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 पंक्ति में कहा तावानस्य महिमा तावान मतलब एतावान इसमें पाठवेद भी है पाठवेद मतलब यजुर्वेद में जो मंत्र है वहां एतावानस्य महिमा एतावान है और ये जो वच, ये जो यहां दिया गया है ये सामवेद का है क्योंकि छांदो के उपनिषद किन के उदगित सामवेद ही है सावेद के चरण वाली है तो पुरुषुक्त का यह तीसरा मंत्र है यजुर्वेद में इकतीसवें अध्याय का तीसरा मंत्र है पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी आया है ऋग्वेद के दसवें मंडल में आया है वहां पर भी तीसरा मंत्र है ये, लेकिन वो यजुर्वेद का जैसा ही है एतावानस्य है। एतावान है वहां पर और महिमा ततो है वहां है महिमा तो महिमा अतो ज्यायाश महिमा तो है यहां है महिमा ततो, ये भी विशेष है तो ये जो और दूसरी पंक्ति में भी पादो से सर्वाभूतानी वहां है से विश्वाभूतानी विश्व शब्द सर्व के लिए आता है यसे विश्व उपासते विश्व मतलब सारा सब विश्व शब्द सबके लिए आता है तो वहां एक जगह पादोस से विश्वाभूतानी है या पादो से सर्वाभूतानी है सांवेद का है। और सांवेद में भी ये जो मिलता है ये इस रूप में नहीं मिलता है ये दो मंत्रों की पंक्तियां हैं अलग अलग वहां पर जो ऊपर वाली पंक्ति है तावान महिमा यह छह मंत्र की पहली पंक्ति है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 ब्रह्म वो जो ब्रह्म है ये जो पुरुष कहा जा रहा है वो ये ब्रह्म है ये पुरुष का मतलब जीव नहीं है आत्मा नहीं है ये परमात्मा ही है क्योंकि आगे, ब्रह्म से जा रहा है। और आगे के वर्णन से हमें पता लग जाता है। पुरुष तो आत्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है हमें तो कैसे पता लगता है ये लक्षणों से पता लग जाता है लिंग से पता लग जाता है इनसे निर्णय हो जाता है कि क्या है वेदांत दर्शन के प्रारंभ में जहां सारी विवेचना कुछ की जाती है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 और अब साथ में कहा गया अप्रवर्ति वो तो क्रियाशील नहीं है क्रिया से शून्य है इसका क्या मतलब होगा उसमें गति नहीं होती क्योंकि वह सर्वव्यासक है इस प्रसंग से हम यही अर्थ लेंगे इसका कोई यह अर्थ लेने लगे कि यहां अप्रवर्ति लिखा है इसका मतलब सृष्टि को वो बनाता ही नहीं है सृष्टि को बनाएगा तो फिर तो वह तो प्रवर्ती हो जाएगा यह अर्थ यहां नहीं ले सकते क्योंकि दूसरी जगह स्पष्ट लिखा है वह सृष्टि को बनाता है तो प्रसंग के अनुसार यहां अप्रवर्ती का इतना ही अर्थ लिया जाएगा वो तो देशांतर गति नहीं करता क्योंकि सब के पहुंचा हुआ है पूर्णम अप्रवर्ती आगे पूर्णाम अप्रवर्तिम श्रीयम लभते या एवं वेद जो इस प्रकार से जान लेता है कैसा जो अभी बताएं? उस बाहर भी है अंदर भी है और जो बाहर है वही अंदर है इस बात को यह जोर दे के करें अयम वाव अयम वाव ये वही निश्चय से यही वही ये भी वही है जो शरीर के बाहर है और शरीर के अंदर है वो भी वही है और वही हृदय के अंदर है अयम वाह यह वही है भिन्न नहीं है ये सारी जो बात कही जा रही है जो ऐसा जान लेता नहीं तो व्यक्ति के मन में इच्छा करती है ना तो परमात्मा को प्राप्त करूं तो उस जगह जाऊं वहां परमात्मा वो वाला परमात्मा वहां वाला ज्यादा अच्छा अब अंदर का तो है वो तो घर का जोगी भी जोग ना हो गया ये भी क्या कोई वो तो कुछ विशेष लगता ही नहीं है अब घर में भी स्थान है साफ सुथरा स्थान है लेकिन वहां बैठ के नहीं यहां नहीं वो तो कहीं आश्रम में जाएगा कहीं मंदिर में जाएगा कहीं जाएगा हां यहां बड़ा अच्छा है तो भले ही वहां गंदगी हो यहां से ज्यादा चिपचिप हो रही हो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 नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं यात्रा कईयों को इसीलिए अच्छी लगती है। नए नए स्थान देखते नए नए व्यक्तियों से <laughs> और घर वालों के साथ तो हमेशा रहते हैं बोले तो यहां मन नहीं लगता अब यहां तो ऊब हो गई है क्योंकि हम नया देखते हैं परिवर्तन करते हैं तो रुचि होती है मन का रंजन होता है मनोरंजन होता है थोड़ा सा नए नए ढंग से, से रंग जाता है यहां तो रंग चुका एक ही एक ही रंग है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 तो यात्रा भी बड़ी अच्छी लगती है बदल बदल के बदल बदल के रंगते हैं रंगते हैं रंगते हैं तो कह रहे हैं ये वही है जो बाहर है जो अंदर है अंतर क्या है उसमें वहां जाकर के जिस परमात्मक को प्राप्त करेंगे वो यही है हमारे घर में वो ही हमारे शरीर में है पर तो हमें शरीर लगता है ये तो बड़ा गंदा है इसमें क्या होगा परमात्मा यहां क्या परमात्मा को ढूंढेगा तो कहीं और होना चाहिए बता रहे हैं बाहर भी वही है अंदर भी वही है और हृदय में भी वही है और बताते भी हैं हृदय आकाश एक आता ही है परमात्मा का स्थान का हृदय आकाश हृदय वाले आकाश में रहते हैं तो सर्वव्यापक है सर्वव्यापकता तो को बताया जा रहा है वो गति नहीं करता है पहले से विद्यमान है हम जहां जा रहे हैं वहां नहीं आ रहा है वो पहले से वहां पर विद्यमान है इसको जो जान लेता है बात छोटी सी है वैसे उसको उस तरह से अनुभव कर लेता है तो क्या हो जाता है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 वहीं पर ही प्राप्त करता है और नहीं तो भटकेगा इधर उधर तो ये पूर्ण और अप्रवर्ति है तो पूर्णाम अप्रवर्तनीम श्री हम लगते वह ऐसी श्री को प्राप्त कर लेता है जो बदलती नहीं है परिणमनशील नहीं है क्रियाशील नहीं है स्थिर रहेगी उसके पास और पूर्ण भी होगी पूर्ण भी होगी और छूटेगी भी नहीं ऐसी श्री को वो प्राप्त कर लेता है कौन या एवं वेद जो है सब जान लेते जान के उस अनुभूति में चला जाता है कि यह तो सब कुछ गायत्री ही गायत्री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 दूध भी मिल जाएगा घी मिल जाएगा नौकरी भी मिल जाएगी स्वर्ग भी मिल जाएगा मुक्ति भी मिल जाएगी परमात्मा भी मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा जो चाहो जो मिल जाएगा गायत्री की ऐसी महिमा क्योंकि गायत्री ये सब कुछ है अब इस तरह से चल पड़ता है अब वो गायत्री शब्द को देते हैं वो स्त्रीलिंग है तो स्त्री स्त्री देवता का रूप बना देते हैं उसमें गायत्री ऐसा है ना गायत्री नाम भी महिलाओं का ही रखा जाता है स्त्रीलिंग का शब्द तो जो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 उस जगह से हटा रहे हैं ये जो एक जगह चिपक जाते हैं एक जगह अटक जाते हैं वहां से हटाना चाह रहे हैं ये ये सारी प्रक्रिया आप शुरू से देख लीजिए इस उपनिषद को जो हम देखते चले आ रहे हैं अभी तक तो। ये न तो उस साक्षात शाम की बात कर रहा है न उस उदगीत की ओम की सीधे सीधे बात कर रहा है और न ये सीधे सीधे उस गायत्री की बात कर रहा है उनके संदर्भ को लेकर कुछ और समझा रहे हैं इसका प्रयोजन भी कुछ और है वो दृष्टि यहां पर है ये उपनिषद है तो खच पार्टी नहीं रखते प्रण Содержимое, да, общ.